प्रतिपत्तिं दर्शितं प्रतिपत्ति दर्शित तदनकूलां श्रुति पठय तत्वनिश्चय की कामना से युक्त रागम विचार को विचार करने वाले लोग के बारे में एक ही प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति नहीं है एक प्रतिपत्ति साम्यत्र का स्पष्ट ईश्वर का, तो का, का एक ही स्वरूप इतना सारा नहीं है जितना लोगों ने बता दे गए तो कौन सा है तामयो एक जो है को दर्शाने के लिए उस अनुकूल श्रुति को पहले पठती प्रकृतिं विद्यां प्रकृति विद्या महेश्वर अस्यावय भूत स्थम जगत् मायांत प्रकृति विद्या माया को प्रकृति समझो और माई और जो माया वाला है वो तो माई को ईश्वर समझो महेश्वर समझो अस् अव तु और महेश्वर का मायावी मायावान माया ईश्वर का अवयव के सदृश अवयव हैं कौन इस सारा का सारा जो कुछ भी संसार में व्या जगत् जगत् जगत इदम भवति ये संपूर्ण जगत उसी के अवयों के द्वारा व्याप्त है अवय इव अवयवाह वास्तव में न अवय है ना अवयवी है अवयवी मायाव चंतन माया है वो। माया भी माया खुद ही कोई तत्व वाई वाई वाई है नहीं अरे तद्वान कहा रहेगा कोई तत्व अरे सवय भी बचाई है या इसलिए यादृशी अवयवी तादृश अवय है अवय भी मिथ्या है तो अवय भी मिथ्या होगा जगदोपान कारण विद्या माया माया को प्रकृति अर्थात जगत का उपादान कारण मानो ऐसा जानो जानियात माइन तो मैंने माओपाधिक माया उपादी वाला जो अंतर्यामी है उसी को महेश्वरम माया अधिष्ठिता अठा निण जानिया माया का, का अर्थात अठा निमित कारण वो है, ऐसे जानो अच्छा मायावी का महेश्वर से अवयभूत अंश रूप ईश्वरात्मक जीव चराचरात्मक बोलना करके चरात्म कई चरात्म कई रेव जीवई चरात्म कई रेव जीवई चराचरात्म कई नहीं कहा क्यों आत्मा आत्मा ये बाकी जगत क्या माया से सूजनी नहीं है बाकी जगत माया का नहीं किया क्षर भी माया और मायर उपाय कांशी ईश्वर के ही अंशों में वास्तव दृष्टिकोण से अचर नाम को कोई चीज ही नहीं चर है तो चराचर जो कहा जाता है वो मन बुद्धि वालों के लिए समझाने के लिए लोक दृष्टिया चर और अचर भीदास्त्र दृष्टिया चर अचर दो भेदेद क्या क्या क्या बोलते न विध्म ऐसा कोई तत्व नहीं जो आप नहीं आपका नहीं, नहीं जो आप नहीं मैंने आप ही सकल दत्त जड़ चेतन जो भी भाग दिख रहा है सब कुछ आप ही है बोल रहे हैं नहीं बोलते हैं कि जो कुछ भी है वही है जो कुछ भी है सो तू ही है एक गाना में इसलिए कहा जो कुछ है सो तू ही है अर्श से लेकर अर्श से लेकर जमी तक अर्श से लेकर तक जहा मैं देखा तुझे ही पाया जो कुछ है सो तू ही है और कहते हैं क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या मलाया क्या किस्तान जैसा चाह वैसे बनाया जो कुछ है सो तू ही है जो कुछ है सो जैसे चाह वैसे को बनाते एक हम मैं मुसलमान मुसलमान रूप में होना चाहा तो बन गया। हिंदू के रूप में होना चाहा तो हिंदू बन गया क्या हिंदू क्या मलाया क्या मुसलमान क्या क्रिस्तान जैसा चाह वैसे बनाया जो कुछ है सो ही एक अपना पाया एक तुझको अपना पाया जो कुछ है तो तू ही है बस उसी को अपनाओ और बाकी सब बेकार है उपाधिया उपाधियों को अपनाने से दुखी होना पड़ता है या नहीं उपाधियों से दुखी तो होगा ना उपाधि से तो महाव्यारी ऐसा न्याय भी होते हैं उपाधि वैसे महाव्यारी बहुत सुंदर भजन भजन कबीर ने गाया कबीरा का अच्छा जन कबीरने अना महेश्वर सेरात्मक जीव कृष्ण जगदूर्ण अस्या श्रुतिर यही श्रुति श्वेताशरपत मंत्र का अर्थ श्रुत्य अनुसारे ईश्वर विषय निर्णय ईश्वर विषय जो निर्णय किया गया है वह युक्त होगा क्या युक्ति है निर्णय विरोध सदीना यदि श्रुत्य अनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वर ईश्वर के विषय में इस श्रुति के अनुसार लिया गया जो निर्णय है वह न्याय हो, न्यायाद अनपेत है न्याय से हटावा नहीं है अर्थात तो न्याय से युक्त है वो क्योंकि ऐसा मान्य परी तथा सती है अविरोध्या को ईश्वर कैसे मान सकता है पेड़ को देखने लौकिक दृष्टि से पेड़ क्या है स्थावर है उसको ईश्वर पूछ रहे नहीं पूछ रहे हो उसको चेतन मान लेना आपने चर माना कि नहीं माना फिर इसका मतलब आप सबको चर मानते हो सब वास्तव में ईश्वर है लेकिन भ्रांति से लोग व्यवहार में हम अपने आप को चलने वाले को चर बोल देते हैं जो खड़ा रह गया फिर उसको अचर बोल देते हैं लेकिन वास्तविक जो ने उसको भी ईश्वर मानने वाला है उसके तुसे तुसे वो भी तो चर है ईश्वर कैसे मान सकता है? सावर को भी ईश्वर मान रहे लोग इसे स्थापित है अर्थ ईश्वर के ही अवय होने से उस तो अवय को ईश्वर कह दिया तो को भी ईश्वर कह दिया शाखा को देख करके ये क्या है आम का पेड़ है ये शाखा में जो बात है वो आपने अवयवी में शाखावान में व्यवहार कर देते कभी अवयवी को अवय में कभी अवय का में या भेद व्यवहार हो जाता है के साथ व्यवहार हो जाता है। इस तरह से अंश ने का व्यवहार कर दिया अंश कौन है व्यवहार कर दिया व्यवहार तभी संभव है जब ये जब आप कहा जाएसार चल पुतो युक्त है त्यास वृद्धुत् वह कैसे युक्त है क्योंकि सर्वत्र उससे कहीं विरोध ही नहीं हो सकता है क्यों विरोध नहीं है क्योंकि सर्वस्या संपूर्ण चीजों को प्रत्येक वस्तु को लोग क्या मानते हैं ईश्वर करके मानते हर एक व्यक्ति हर एक चीज को मानता लेकिन हर एक चीज को ईश्वर मानने वाले कोई न कोई मिल जाता हर एक व्यक्ति हर एक चीज को ईश्वर भले नहीं मानता है लेकिन हर एक चीज को ईश्वर मानने वाले कोई ना कोई तो होता ही है ना कोई गले को ईश्वर मान रहा है पूजा कर रहे हैं कोई को भी ईश्वर मानगे पूजा कर रहे हैं कोई ईश्वर ईश्वर से नफरत भी करते हैं है नहीं कोई करतेश्वर गर्ग पूज रहा है कोई उसी को नफरत कर रहा है उसको छूना पूछते तो आपको लग गया तो जाके नहाएंगे आप पवित्र हो गया अलग, अलग अलग लोग है और मुसलमान तो उसको देखना भी नहीं चाहता सूवर को कहते विष्णु भगवान है वरा अवतार है ये विष्णु का अवतार है इसलिए हमारे यहां बीच नहीं आना चाहिए मुसलमानों के बीच में, बिल्कुल नफरत करो। सब अपनी अपनी है क्या करें इसलिए कहते कि देखो सर्वस्या भी शर्तमान न के विरोध है ननु जगत प्रकृति भूताया माया किंग रूपम जगत की प्रकृति भूता जो माया है इसका क्या स्वरूप है हम माया को जानने की कोशिश कर रहे हैं आज तो कोई जान ही नहीं पाया है माया देसी है कोई जान सकता है श्रोती भी कहती है भाई इसे कोई जान नहीं सकता वो नास्तिक कहा जा सकता है ना नास्ते कहा जा सकता सत्य तो भी नहीं कह सकते तो भी नहीं कर सकते तो अनिर्वचनीय है ऐसे क्या है माया अनिर्वचनीय है अरे जगत भी तत्काली होता जगत वो भी अनिर्वचनीय वास्तव माया चेयम तमो अनुभूति तत्र मानम श्रुति स्वयं श्रुति स्वयं प्रतिज्ञा करके कह रही है कि माया यह जो माया है तमोरूपा है तापनीय तदी ऋणाथ नृसिंग उत्तर तापयो परिषद में इस बारे में चर्चा किया गया है कथन किया गया है और जो प्रमाण क्या है उसी उत्तर तापय परिषद में कहा अनुभूति तत्र अनुभूति इसमें प्रमाण है कुदा कुत देखिए माया चितमोपापनी तमोपत्व माया है, इस कहा अपनी में। से तमोपा कह कृसि उत्तरतापनीपनिषदिधान ममोपत्व कि माया तमोपुर क्या प्रमाण है इकांक्षा उसी मंत्र मैं षद नवम मंत्र उत्तर नंबर संख्या का मंत्रिषद्या यदि श्रुतरेवत्र अनुभव प्रमाण प्रति जानी थे श्रुति स्वयं जो है कह रही सारा जगत का अनुभव यही है माया समूरूप है कहा हमने तो आज तक अनुभव ही नहीं किया सूर्जी ने कैसा कहा सभी अनुभव करते माया को तमो रूप कहते कि नहीं आप तमो रूप माया को सीधे अनुभव करके कह नहीं रहे हो सब दूसरा प्रयोग कर रहे करोगे क्या शब्द प्रयोग करते हो आप आगे जड़ है जड़ क्या है यही माया है जिसको आप जड़ता कह रहे हो वह माया का स्वरूप है तो जड़ता का ही दूसरा नाम तत्र माया तमुरूपत्य को सो अनुभव है माया की तमुरूपता में ऐसा कौन है जो हमारा जिसके तरह ज्ञापित हो रहा है कि माया तमोरूपा है अनुभव स्पष्ट उसी श्रुति में कहा गया है जड़े न मोहात्मक न जो जो अनुभव कर रहे हो वही माया का तमोमय स्वरूप है जड़म वोहात्म त अनुभवि आबालोपम स्पष्टवाद आनंत्यम तसा ब्रवीत जडम मोहात्मक वह कैसा है जड़ात्मक है और मोहात्मक है इति हम सबके अनुभव का अनुवाद करके श्रुति कर रही है तदेत तो जड़म मोहात्मक मंत्र में टुकड़ा है जड़ है और महात्म है ये सभी के अनुभव को अनुवाद करके श्रुति में लिख दिया तदित तो जड़ महात्मा और किसका अनुभव है ज्ञानी पुरुषों का कहते नहीं, नहीं। आलक से लेकर ग्वाल तक अत्यंत जो है अनपढ़ गोप से तात्पर्य गौ चराने वाला जिसे पाठशाला का मुख नहीं देखा वो भी इस बात को जानता है जन्म महात्मा का और श्रुति इस माया की अनंतता का भी कथन किया माया कितनी लंबी चौड़ी है तो अनंत है वो जितना लंबा चौड़ा ब्रह्म उतना लंबा चौड़ा माया ऐसा भी कह सकते हैं अथवा एक और श्रुति रहती क्या पाद से भूतानी त्रिपाल श्याम दिवी अभी एक पाग में ही माया है यद देशावच्छेद माया है तब देशावच्छेद जगत अनुभव नहीं हो रहा है तब तो जरूरत नहीं है वहां पर क्या है केवल ब्रह्म इसरे भूतानी त्रिपाल श्याम दीवी के आधार पर इससे होता है एक पाग में ही ब्रम यदि ब्रह्म में कोई पाद कल्पना नहीं है ब्रह्म में कोई पाद कल्पना नहीं हो सकती है लेकिन समझाने के लिए पाद पादी पाद कल्पना कर लिया और कह लिया वह ब्रह्म का चार पाद से एक पाद में जगत है सारा का सारा और तीन पाद अमृतमय है स्वयं स्वरूप समझाने के लिए पाद कल्पना किया गया वास्तव में चार पाद है न कुछ पादा समात्रा सात्रा स पादा मांड के पुनुषेद कर देते वहां दोनों कर्मत्पत्ति और कर्मविपत्ति कर दी दोनों को ले लिया पर कहतेम तैत्र ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तैत्र प्रतिष्ठ अन दिया यदि श्रुतिया सर्वानु सिद्धत्म उचित है इस श्रुति के आधार पर है सर्वानुभव सिद्ध वस्तु का गठन किया कैसे सर्वानुभव है वो आबाली जन्म मोह प्रकृत कार्य मिथि आबाल गोपाल आदि नाम सर्वेशा अनुभव जड़ात्मक है मोहात्मक है प्रकृति और प्रकृति का सकल कार्य ही जड़ात्मक महात्म होने से प्रकृति भी आवश्यक भाव जड़ात्मु यह बात आबाल गोपाल आदि सभी लोग कहते हैं कहते हैं लोग जिस ढंग से जड़त्व कर देते वही जड़ते दे जड़ शब्द से अर्थम जड़ शब्द का अर्थ भी कथम करते क्या जड़ सब गचिदात्मक घटादी नाम यूपम जड़म हित्र कुंटी भवे बुद्धि सबोह लौकिका लो लोक में प्रसिद्ध यही है ये जड़ किसको कहते किसो गो अचैतनयात्मक है अचिदात्मक घटादी नाम जो चिडात्मक नहीं है ऐसे जो घटादी हैं उनका जो स्वरूप है उसी को लौकिक लोग जड़ कहते हैं और जिस विषय में बुद्धि कुंठित हो जाए यत्र कुंठी भवे बुद्धि एक लौकिका जहां पर बुद्धि कुंठित हो जाती है उसको बुद्धि उस को क्या कहते हैं ये मोहित बुद्धि है कुंठित हो गई बुद्धि है न बुद्धि कुंठित हुई तो आप सब बंधन में आ गए और बुद्धि कुंठाशरित हो जाएगी तो वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा कुंठा तत्वे विगत है बुद्धि का जिस तत्व के विषय में सा तत्व वैकुंठ कु वैकुंठ वासी हो गए कमदव्य मतलब भवार तो स्वरूप लीन हो गया ब्रह्मलीन कहो, वासी कहो, वासी कहो, तो वो बेकार लड़ाई है वैश्विक कहेगा वैकुंठ वासी हो गया और वो कहेगा कैलाशवासी हो गया सही वो कोई कहते स्वर्गवासी हो गया यानी कोई नहीं कहता नर्कवासी हो गया <laughs> <laughs> तो ना नरका में तो हो। <laughs> नरे खं तत नरका। नरे युभते नरक अर्थात नर मैं मनुष्य इसमें जो कम कम ने क्या ब्रह्म चेतन इसमें जो चेतन अनुभव हो रहा है कौन है वो शुद्ध भ्रमित तो है ये चितावासन प्रदीप हो रहा है तो नरकर् क्या हो गया ब्रह्म हो गया तो नरकवासी कान हो रहे गए <laughs> ब्रह्मलीन हो गया नरकवासी को ब्रह्मलीन को कहो पर नहीं हुआ ये तो विलक्षण है शब्दों को आपने रूट कर दिया नरक नर्क मेरे कोयंकर लोक है को पापमय था तो नरक में चला गया इसे मैं नरकवासी पिताजी हो गए पिता ऐसे लिखूंगा रूढ़ कर दिया नरक शब्द विस्पत्ति करोग साक्षात भर हो जाएगा नरे भवम नारम नरे भवम नारम अज्ञान मित्र नाशेति यासा ना ना है लड़ाने लड़ाने वाला वाला वाला नाम नारद नहीं अज्ञान को मिटाने वाला का नाम नरे भव नारम मनुष्य में क्या होता है अज्ञान नरे भव नारमे अज्ञान तम व्यति खंड नाशीति नारद नारद बन गया लोग शब्द के आपको समझते ही नहीं है व्याखंड हैं नहीं मोड़ है <laughs> उल्टा पुलटा करके नारद जी को बदनाम <laughs> नार, कर दे रहे हैं अच्छा ज्ञान को बर्बाद बदनाम कर सकता है कोई नारद बने ज्ञान इस तरह से हर एक शब्द के बारे में विलक्षण अर्थ है लोग समझते हैं तो उल्टा पुलटा व्याख्या नरक फिर कर देता। उन, तो ब्रह्म है नरक और उसको आप लोक में रूढ़ कर दिया फिर नरक लोक तो मतलब ब्रह्मलोक हो गया अब ब्रह्म ब्रह्मलोक में दुखी दुखी अनुभव होता है ये भी सोचने वाली बात यदि मोक्ष पाना है तो जो कुछ की लेश नष्ट करना पड़ेगा ना तो वासना का क्षय करने के लिए पीड़ा जैसी पीड़ा होती दुख होता है त्रास होता वो तो त्रास को तो सहन करना ही चिकित्सा प्रतिक्षा है। है तो ब्रह्म ज्ञान अनुभूति हो जाएगी इसलिए कहा का, काशी मरणान मुक्ति ही काशी से हमें मरेगा जो मुक्त हो जाएगा कैसे होगा वहाँ तो मुसलमान भी मर रहा है सुअर कुत्ता बिल्ली भी मर रहा है सब मुक्त हो जाएंगे बिना वेदना श्रवण किए कैसे हो रहा है काशी मर रहा तब कर जो काशी में मरेगा वो यहाँ से कैलाश लोक जाएगा वहां पर द्वार में काल भैरव खड़े हैं, और काल भैरव डंडे से खूब तय करते हैं मतलब की पिटाई क्या करेंगे आप तो काल भैरव ऐसा भयंकर होता है उसको देख के है। वापस रहे पुनर्जन्म होने दो भैया मुक्ति नहीं चाहिए काल भैरव का टकराव देगा ये पिटाई कर देगा इससे अच्छा महीन ठीक है वापस भागाता है भागे जाता है नहीं जिस व्यक्ति ने काल भैरव के द्वारा प्रगति यातना पसहन करता उसी अंदर अनुमति मिलती है तब वो शिवजी के पास जाएगा शिवजी उसको तारक मंत्र ओम का उपदेश दे देंगे बैठ गए गु, गुरु गुदा जगत गुरु शंकर के साथ बैठेगा ओम तो उच्चारण होगी मुक्त हो जाएगा लेकिन वो पासपोर्ट नहीं मिलता है ना बीच में द्वारपाल जो है काल भैरव खड़े है उनके अस्त्र देखे हो ना डंडा कैसा होता है वो मुलायम हो चिकना डंडा नहीं है उसे बड़े कांटेदार जा वो और जहा घुसाया ना तो बस हो गया वो चिल्लाते चिल्लाते भाग जाएगा वहां से ये समस्या है वहां विजय और विजय खड़े रहते दो यहाँ तो एक है शिव जी के दरबार पर अकेला और वहां दो दो खड़े एक का नाम जय दूसरे का विजय जिसने इंद्रियों को जीता और मन के ऊपर विजय पाया वही एंट्री ललव नो एंट्री, एंट्री।, एंट्री। गेट आउट का नाम ही रख दिया जय और विजय इंद्रियों पर जीतना जय का काम मन पर जीतना विजय का काम ये दोनों को जो जीता वो अंदर नहीं तो बाहर सभी के पास द्वारपाल का यही अर्थ है आपकी योग्यता का परीक्षा होती है यदि आप योग्य हैं, तो सहन करोगे कई अत किंचित पाप जो भी होगा ये उसको तो मिटा रहा है तो भाई मार ले पीट ले हमारा पाप निपटा दे हम उनको अंदर जाने दे भी खा लेगा और अंदर जाने चला जाएगा मुक्त हो जाएगा और जो पाप अक्षय से भयभीत है वो पाप को भोगे नजर आएगा नहीं छे बात ये इस तरह तो की सभी चीजों में लोगों का अर्थम भले ही ऐसा करते हैं वो कोई अन्यत्र नहीं है कहीं जाकर के लोग साथ रास्ता देंगे के समझाने के लिए कह लिया ऊपर सात लोग नीचे सात लोग समझाने का अब इसलिए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे पूरे चौदह लोग यही है ना फिर यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे वो चौदह लोग कहा सब लोग यही है और कोई लोग नहीं है कहां शास्त्री वो कह रहा है कि नहीं कह रहे बाहर खोज रहे हो वास्तव भीतर ही है सारा इसलिए नाभि से नीचे सात लोग नाभि से ऊपर सात लोग कह दिया चौदह लोग यही है, है। तो ये सब कथाओं का तात्पर्य समझने की बात तात्पर्य जो नहीं समझा उल्टा सोचेगा नरक लोक में यात्रा मिलती है सकल पापों का क्षय होता है अर्थात क्या है जब ब्रह्म लोक को प्राप्त करोगे ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त करना चाहोगे कर्म क्षय होना जरूरी है इसे क्या क्षीनते चाशु कर्माणी दृष्टे परावरे सारे कर्म छीन होंगे उस क्षण में और होते वक्त पीड़ा तो जरूर होगी क्योंकि मौत ही न पहले है फिर विवेक महराग साहब ने अपन सब चिंतन किया है अब वो छूट रहा है तो भी थोड़ा महसूस तो होता ही है उससे घबरा गया तो आपस ही रह जाएगा नहीं घबराएगा पार कर जाएगा हर एक चीज कथाएं जो होती है कथा कथा के लिए नहीं है कथा शब्द का है कथा किसको करते के ब्रह्मणी स्थिति यया सा कथा सरकार तो लोक दस के कम ब्रह्म के ब्रह्मणी स्थाधा तो गुरु करा स्थिति यया मैंने ब्रह्म में ही स्थिति प्राप्त होती है जिस साधन से उसका नाम सा कथा उसका नाम पता है सुनाया उपनिषद प्रमाण है कम ब्रह्म के माने ब्रह्मणी तस्मिन कथा का नाम पता है हाद जितनी भी कथाएं किस लिए है वो? आपको ब्रह्म में स्थित कराने के लिए ब्रह्म में आपकी स्थिति बनाने के लिए इस सारी कथाएं हैं नाम कथा रखा गया कि इनके तरह तो होता क्या है आपको ब्रह्म स्थिति प्राप्त हो इनका श्रवण करके सही सही अर्थ समझ के मनन करने से आप भी ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं इसे उनका नाम रख दिया तथा तो अनाज हमने उससे उल्टा कर दिया ना वो कठिन काम तो कथा तो कथा क्या हो हो जाती जाती है कथा कथा है है व्यथा व्यथा बन सब कथाएं गई कारण कथाएं रही नहीं एक कथा का कथा तो ही रह गया तो व्यथा ही मानी जाएगी उसको नहीं तो खैर अप्रसंग में चले जा रहे हैं वापस तो लौटिए अचितात्मक घटादी नाम जुड़म इत कु पर ध्यान आ गया युठ भवेदि विगता कुंठा वही कुंठ पर वहां चले गए तथा तक गया <laughs> एक शब्द शब्द यार आगे गया कितने तथा तो चिंतन हो गया यत्र कुंठी भवेदु समोह इधि लौकिका लौकिक लोग का ये लोगे लोगे के लोगे कहना है ज्यादा जिस विषय में बुद्धि कुंठित हो जाती है बुद्धि विषय मोहित हो गई है इसलिए बुद्धि ठीक ठीक समझ नहीं पा रही है मोह ग्रस्त हो गया है ऐसा लोक में व्यवहार होता है माया को लोक में अनुभव करते हैं अतव श्रुति कही यदि मोहात तदेव माया सैव उक्त प्रकारेण सर्वानुभव सिद्धत्व लक्षण आनंत्यम सिद्धम कारेण सर्वा सिद्धम आनन्त सर्वानुभ सिद्ध है उस बात के लिए प्रमाण अनंत इस बाक्यल में प्रमा लक्षण आनन्त सिर्वरभ्युभूय दृष्ट्यावाच्यम न सदा श्रुते युक्ति का दृष्टि से माया को कहा जाता है कि वह मोहात्मक है तमोरूपा है जड़ा है अनंता है लेकिन शास्त्र दृष्टिया माया अनिर्वचनिया है न सदासी नो सदासी न सात नोअसादासित कह दिया ना वह सत्वी नहीं है वह असत्वी नहीं है कह रही इसका मतलब क्या है युक्ति दृष्टि से युक्ति कहने के लिए हम क्या बोलते माया जड़ात्मक है मोहात्मक है मोरूपा है ये क्या है श्रुति जो कर रही है वो आबाल गोपाल के अनुभव को अनुवाद करते हुए युक्ति वास्तविक दृष्टिकोण से माया कैसी है नमो रूपा है न जड़ात्मक है न मोहात्मक है वो अनिर्वचनीय है और अनिर्वचनी नहीं कर सकते कैसी है वो वो कैसी है क्या है इसका निर्वचन नहीं कर सकते जैसे आपने रज्जू में सर्प को देखा वो सर्प को देखने के बाद अविचार करना है इस सर्प के माँ सर्पिनी कहाँ है इस सर्प के पिताजी सर्प भगवान कहाँ है इस सर्प का भाई बहन कहाँ रहते हैं, इस सर्प का जो है घर छिद्र भूछिद्र कहा है और यहाँ ये कहा से आ गया चिंतन करेंगे सर्व का माता पिता भाई बहन निवास स्थान गमन रास्ता निर्गमन रास्ता सबका चिंतन हो सकता है तद आपके आगमन गमन जो कहा जा रहा है ये आपको बेकूफ बनाने के लिए कहा जा रहा है ना आपका आगमन हुआ है ना गमन होना है ना आपका जन्म हुआ है ना मरण होना है ना बंधन में है ना मोक्ष होना है ये दिमाग में बचपन से आपको घुसा दिया तू देवरत है ना मृत्य नहीं तू अमुख है और तुम लड़का हो लड़की हो तो लड़की है ऐसे करती है जान। लड़की हो कैसे करती है तो लड़का क्या रोता है उसके दिमाग में घुसा दे तू लड़का है उसके बाद तो लड़की है किसी ने घुसाया नहीं तो ब्रह्म है तू तो आत्मा है तू तो चेतन है कहाँ घुसा है घुसाया सभी ने यही बात दिमाग में बचपन से गुजार दिया है तू तो आदमी है तू तो मर्द है तू तो पैदा हो रखा है तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है तुम्हारे बर्थडे मनाया जाएगा बर्थडे मना जन्मदिवस मनाया जा क्यों इसीलिए आपको बेकूफ बनाए रखने के लिए आपको पता न चले आप आप क्या है जन्मदिवस दिमाग में, नहीं आना चाहिए इसे दिमाग में मेरे हुआ। और कैसे दिमाग में रहेगा तुम्हारा जन्म हुआ है जन्मदिवस में हर साल को यह दिला तेरा जन्म हुआ तेरा जन्म हुआ तेरा जन्म हुआ लड्डू बाट खा लड्डू बाट खा हम ही लोगों ने हमारे माता पिता ने परंपरा से, आपको अनाजिक अवसर ही नहीं दिया जाता जन्म से मरण तक जाएंगे जवान का पीछे बेचारा कह रहा है मेरे को समझ में आगे संसार की शादी नहीं करता क्या कहेंगे हमको आप बात करेंगे तो ना हमारी जब का सवाल तू शादी कर दो इज्जत के सवार जो है फेरी में फसाई दिया घंटी बांध दी उसकी तो गया, पच्चा पच्चा से अब बेचारा अब बच्चा भी पैदा करने जरूरी नहीं हुआ दो साल में तो डांटेंगे वा, लड़का वाले के बाप लड़के को डांटेंगे तो अपने से जा हमारा जित मिटाएगा क्या तो पैदा कर चल गई जल्दी पैदा कर ही देगा तो बाप हो गया अच्छा बाप हो गया तो नप गया वो तो उसकी नपाई हो गई ना, बेकार हो।, खतम हो गया फिर वो ज्यादा होगा फिर परदादा होएगा, होगा जाएगा सारा जिंदगी रह कि नहीं गया उसका, और साधु बन जाते हैं फिर तो भगत बने महाराज हमको दिखा दे तो तुमको कोई बाप बना देंगे आप चेहरा बनेगा ना फिर कोशिश तो अपने आप तुम्हें अरे तू ही सारा हमारा और बिगाड़ी अरे तुम ब्रह्म है कौन कहता है सन्यासी बनने के बाद ही तेरा टांग खींचने से पीछे नहीं लोग तेरे को बर्बाद करके रखना है ये संसारी का स्वभाव इसे आप गुरु बनना चाहो नहीं बनना चाहे तो वो गुरु बना क्या जाए बोलो गुरु बनो गुरु बना तो बर्बाद हुआ मुश्किल काम आचार्य शंकर कहते हैं न गुरु और नहीं वो शिष्य कहा जाता है चिदानंद रूप नम न शिवो हम पड़ेगा आपने स्वरूप को देगा काम क्यों कर रहे हो ये सारा संसार जारी ऐसा है अनिर्वचनीय है उसको निर्वचन करके फंसा देते जो अनिर्वचनी उसी निर्वचन करके बुद्धि को भ्रष्ट कर देते भ्रमित कर देते सचमुच में श्रुति भी जामो रूपा जड़ात्मक महात्मा जो कार्य है वह केवल आबाल गोप के अनुभव का अनुवाद मात्र है युक्ति रूप अगर श्रुति अपने दृष्टिकोण से क्या कह रही है माया के बारे में न सदासी न सदासी नहीं है इसे कहते हैं इतम लौकिक दृष्टिया ये जो बात कही माया का स्वरूप तमोरूपा जड़ात्मक महात्मक ये लौकिक दृष्टिया ये तर्वैरते ुक्ति दृष्टिया और शास्त्रगत युक्ति दृष्टि से विचार कर दो अनचनीय न सदासी सुक्त में नास का है न सदासी नो सदा साफ कह दिया एक जाति मोह लक्षण तमोरूपत्व यह जो जाध्यात्मक तो मोहात्मक मोहात्मक जो कहा जा रहा है वह सारा का सारा लौकिक दृष्टि से कहा गया श्रुति में और श्रुति की अपनी युक्ति तो माया सर्वानुभव सिद्ध घटाजी और तो ज्ञानी ने अनिवर्तित तुमसे यदि माया सर्वानुभव सिद्ध है तो घटाजी के समान माया भी ज्ञान के द्वारा अनिवर्ति हो जाएगा इत्याशं तू शब्द शंका शंका शंका करता करता है। क्या करता है? तू तो क्या वो को कर दिया। और क्या कहता कहते सत्वेन असत्वेन उभयूप चतुष्कोटि कोटि होगा सत्वी स इस वालों कोई पंचम कोटि हो नहीं सकता चतुष्कोटि तो से तो रहित है वो। क्या प्रमाण है उसी श्रुति की अर्थता अनुवाद करके बोल रहे हैं नादास बंध बाधना विद्या दृष्टिया श्रुतम तुच्छ तस्त्या ना सदाशित वो नहीं कहा जा सकता क्यों बात विभाषित हो रहा है हमको भाषित सत्यो सदा क्यों ना बाधना ये सदात हो जाता स्वरूप बुद्धि के पश्चात जगत क्या है बाधित हो रहा कि नहीं हो रहा है यदि सत्य होता तो बाधित नहीं हो सकता यदि अत्यंत असत्य होता तो भाषित नहीं होना चाहिए भाषित होता है इसलिए असत्य नहीं बाधित होता है इधर सत्य भी नहीं सदसद विलक्षण है सद विलक्षण है ये भी नहीं विलक्षण का मतलब क्या या तो सतयात्मक या तो सत अभियात्मक उभय नहीं हो सकता विरुद्धता जो विरुद्ध हो जाए ना सत्य भी है और असत भी है दोनों परस्पर विरोध है विरोधी दो धर्म एक में नहीं हो सकता विरुद्धत्मक विलक्षणता नहीं हो सकती सदुय अत्यंत प्रसिद्ध सदसद है तो कहीं प्रसिद्ध नहीं है ऐसा कोई तत्व। सब अतएव नही हो गया नोया अच्य सत्वन असत्न निर्वक्त अशक्य न सदा विभाग नो सदासीधना विद्या दृष्टिया ब्रह्मी को प्राप्त ब्रह्म ज्ञान के दृष्टिकोण से कहा जाता है माया क्या है तुच्छ माया को तुच्छ कर दिया है नहीं वो तुच्छ का मतलब क्या जो है सर्वम तुच्छं अनुमान कर देते हैं सर्वम तुच्छं माईकत्व माई माया मायापादन करता ब्रह्म जो माया का रख नहीं है वो भी नहीं है वो पूर्ण है ब्रह्म कहते हैं बाधना ये सद सदपत्व तो वृद्धत्तमेक्षित लिया ही नहीं उभया ने क्यों नहीं लिया क्योंकि वृद्धत् असंभव एवं युक्ति दृष्टिया अनचने प्रदर्श्य तुझ्छष नव मंत्री विदुवेन तुत्व दर्शते अनुभूति के आधार पर माया में भी दिखाया गया है निवृत्ति वास्तव में निवृत्तम नित्य निवृत्त का कभी था ही नहीं और कभी रहेगा भी नहीं भविष्य में अब है तो अब भी नहीं है इसीलिए आदव अंत नाश थी वर्तमान में तथा था आज में नहीं था अंत में नहीं रहेगा वर्तमान में दिखाई दे रहा है वर्तमान में वास्तव में नहीं है माया भी आया स्टेज पे खड़ा हुआ उसका जो आयोजक जो होते हैं वो क्या करते हैं पहले उसका इंट्रोडक्शन करते हैं नाम वाला बड़ा है, इंद्रजालिकमुक जब बड़ी बड़ी इंद्रजाल दिखाया तब आपको दिख रहा है कुछ माया नहीं जब इंद्रजालिक का परिचय कराया जा रहा है तब आप कोई इंद्रजाल अनुभव नहीं अब सारा खेल खत्म हो गया इंद्रचारी को पुरस्कार दिया जा रहा है उस समय इंद्रजाल दिखाई दे रहा है पहले नहीं दिखाई दे रहा था पुरस्कार प्रदान काल का में नहीं परिचय काल में नहीं पुरस्कार प्रदान काल में नहीं बीच में क्यों दिखाई देता रहा हड़ताल बीच में वास्तव में नहीं था यह भ्रमित होकर देख रहा था आकांड इंद्रजाल मात्र है इंद्रजाल है नहीं बैठा हुआ है संकल्प किया जा रहा है इधर आ रहा है जा रहा है है, जा आपको लग रहा है वो वो बोल रहा है। वो सब दिखा रहा है है? सब कुछ दिखा एक बार एक घटना घटी एक आदमी बोलता रहा भीड़ लग गई चारों तरफ वो कह रहा है क्या देखो मैं गौ का गुदा से प्रवेश करके मुंह से निकल रहा हूँ मुंह से प्रवेश करके गुदा से निकलता हूँ देवदेव तो कमाल कर रहा है सब फाड़े-फाड़े देख रहे हैं में कोई आदमी आया आदमी था घास गाट के लाया खोपड़ी के उससे कोई जड़ी बूटी थी वो जड़ी के चक्कर में माया नहीं दिख रही थी उसको वो देखा ये तो पैरों के बीच में से घुस के पिछला पैर से घुस रहा है सामने के पैरों के बीच में से निकल रहा है उधर सामने से घुस गए पिछला पैर से निकल रहा है और लोग कह रहे हैं मुंह से प्रवेश किया गुदा से निकला गुदा से प्रवेश किया मुंह से निकला तो देखते रहे क्या दुनिया क्या हो रहा है मैं जो देख रहा हूँ और एक क्या बोल रहे हैं लोग अरे मूर्खों वैसे हो रहा है लोग उसको धका दिए हम सब गलत तू से है हमें जब कहा तो एक खोपड़ी से गटरी दूसरे खोपड़ी में चली गई <laughs> हुआ जि, जिसकी खोपड़ी में जाए उसको सच दिखाई देने लगा अब सब देख रही कि क्या हो गया सचमुच में पैरों का बीच में घुस गया पैरों का बीच में से निकल रहा था मुँह में घुसा ना गुदा गुदावी खेल होता कुछ है दिखता कुछ है। आ उसको मंत्री मणि औषधि ये मंत्री मणि औषधि यह सब का साधन है समाधि की सिद्धियों की सब के साधन होते ही है मणि मंत्र औषधि से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते किसी को भी बाधित कर सकते किसी को भी रोक सकते एक बार विदेशी बीच पांच लोग आए वो कहे कि हम गंगा सागर से गंगोत्री नौका से जाएंगे उल्टे रास्ते इलाहाबाद तक तो आ गए वो गंगा सागर से इलाहाबाद तक तो एक महात्मा उसने बैठा तो बड़ा गुस्सा है हमारे गंगा मैया अपमान उसने बैठे बैठे मंत्र मार दिया आओ का यूं यूं यूं घूम रहा और आगे जा ही नहीं रहा अब पीछे भागता है थोड़े आग फिर यू घूमता है और आगे जा नहीं रहा वहां हो गए पांच पांच मोटर लगाया ये लगाया वो लगाया क्रेन से खींचा नहीं हट एक इंच आगे तब लोगों का वहाँ पंडे जो थे पंडे होते महात्मा लगता है ये महात्मा ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया उन लोगों को कहा जाके माफी मांगो विदेशियों को कहा तब बाबा छोड़ेगा तो छोड़ेगा यहाँ कुछ सो हाथी भी लगा दोगे तो खींचेगा नहीं मंत्र है वहाँ रिमोट कंट्रोल <laughs> ये रो बाबा जी माफी माफी मांगे भाई हम ऐसे नहीं है हम कोई अपमान करने के चक्कर में नहीं हम दिखाना चाहते हैं तीव्र वेग में भी भी ऐसा पास है तीव्र वेग के जल भी आर हम कर सकते। है हम हैं इतना प्रयास में और तो तो मंत्र को वापस चल पड़े बड़ा आश्चर्य गंगा में खुदनी चाहती है जाए देव प्रयाग तक खाए देव प्रयाग के बाद ऊपर कई प्रयास नहीं, आज भी ताकत है कोई बहुत ही साधन आर पार नहीं कर सका यहाँ सत्तर किलोमीटर ऊपर हिमालय सत्तर किलोमीटर ऊपर वहीं से आपका रास्ता बदल जाता है बद्रीनाथ के लिए के लिए हो जाता है गंगोत्री के लिए जैसे बद्रनाथ बहुत प्रयाग उसके बाद वहीं पहला प्रयाग होयाग यहाँ से उसके बाद प्रयाग होगा करना प्रयाग रुद्र प्रयाग अने को प्रयास माया की लक्ष्मणता की बात माया जो है वो ऐसी चीज है जो है ही नहीं ये है किंतु सब उल्टा पुलटा दिखा देती है नहीं फिर भी उल्टा फूल दिखाना अघटित घटना प्रति माया इसलिए कहा जो कभी नहीं घटित है वो भी घटित के जैसे दिखाते दिखा दिखा। ब्रह्म में कभी जगत पहला ही नहीं हुआ है और सारा जगत को दिखा रही है क्या तो दिखाएगी दिखा दिखा दिखा जो में दिमाग ये तक डाल दिया हमारे अनाद काल से अनंत जन्म हुआ है हम बंधन में पड़े हुए हाय भगवान कब तो मोक्ष देगा प्रार्थना की जा रहा नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला मुक्ति के लिए रो रहा है कितना बड़ा दयनीय दशा नहीं माया कचे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है अमुक्त कभी रहा ही नहीं बंधन में बुद्धि जो कुकुंठित है उसको अकुंठित स्वरूप को प्राप्त नहीं कराते और बुद्धि में आदर्शी वेक होना चाहिए प्रज्ञा आएगा तब तक यह रहेगा जब तक मायावी का संकल्प है तक, तक माया को दिखाई देती रहेगी गाना है तुच्छा अनिर्वचनी चैत्य माया त्रिविर यौक लौकी कई ही उपायित मर्त उपसंहर मर उपायित माया रूपी पदार्थ उपसंहार कर रहे हैं या माया तीन प्रकार अनिर्वचनीया और वास्तविक आसाव आसाव माया, अनिर्वचन माया तीन प्रकार की है। तुछा, और वास्तु। ऐसा माया ये तीन प्रकार के माया को तीन प्रकार का बोध से जाना जाता है। कौन से कौन से बोध स्रव की बोध यौक बोध लौकिकी बोध से लौकिकी ज्ञान के आधार पर माया वास्तवी है यौक्ति के आधार पर माया अनिर्वचनीय है और के आधार पर माया तो है तो के केवल यौक्तिक के ना अनिर्वाचन नाशदा की श्रोते है तो के के लिए वो प्रमाण मात्र है। वास्तव में माया तुच्छा है श्रोत का मुख्य सिद्धांत तो तुच्छा श्रोत का युक्ति अनुसार ही अनवचनी और श्रोत का लोकानुसारी तो में कही जा रही है ही नहीं यौक्तिक बोध न अनिर्वचनीय और लौकिक बोध है नास्तवी चंधा माया जेया इस प्रकार से माया को तीन प्रकार के ऐसे समझना चाहिए सत्यंज दर्शन है आप उसकी सत्य रसद दोनों को दिखाने के लिए आधार पर बोल रहे हैं श्रुते जगतो दर्श योचा यथा चित्रपटा चित्र प्रकरण है ना फिर उसमें यथा चित्रपटा जैसे चित्रपट है उसको मोड़ मार दिया तो क्या हो गया चित्र दिखाई नहीं था आप कहोगे तो पट है चित्र नहीं है खो दो तो पट भी है चित्र भी है प्रसन्ना संकोचनात। प्रसन्न करने से चित्र है संकोच कर दिया तो चित्र नहीं है तथ्य यहां पर भी सप्तम असत माया जो अपना जगदाकर कार्य को प्रसारित करती है तो आपको कहना पड़ेगा है और जब आपने जगदाकार परिणाम को प्रलयादि काल में सुसुचादि काल में स्वामीन कर लेती हैं तो नहीं है असत असम असत्य जगतो दर्शिय संकोचा प्रसारणाच संकोचा यथा संको चित्रपट तक मायाया जगत सत्य सत्य प्रदर्शक दृष्टान्त महा एक ही माया जगत का सत्व प्रदर्शक भी है जगत के असत का भी प्रदर्शक है इसे दृष्टांत समझा रहे हैं चित्र प्रदर्शा प्रसारण क्या है जागृत संकोच क्या है सुशक्ति स्वतंत्र, स्वतंत्र असंतना उसी निरसिमित प्रशन मंत्राया स्वतंत्र असतंत्र उसकी कर करता है स्वातंत्रता और अस्वतंत्रता को भी दर्शाते तत्व माह और उसमें जो उपति युक्ति है वो भी दिखाया जा रहा है अस्वतंत्रता ही माया अप्रती स्वतंत्रा तथि संगालय अस्वतंत्र है माया कि जब तक चिति अप्रतितेर बिना माया अस्वतंत्र चिति का प्रतीति हो तो माया की प्रतीति होगी क्या अधिष्ठान की प्रतीति के बिना अधिष्ठित अपन वस्तु का प्रतीति नहीं हो सकती जब तक तो इदम्मावचिन चैतन्य शक्ति का अनुभव नहीं, हो नहीं होता तो रजत का अनुभूति नहीं हो सकती अतएव अधिष्ठान अनुभूति पूर्विका ही माया की अनुभूति होगी यही माया की अस्वतंत्रता है माया की यही है, अधिष्ठान प्रतीति के बिना उसकी प्रतीति भी नहीं नहीं है और लेकिन प्रती साथ प्रतीत होने वाली माया करती क्या है उस अधिष्ठ को ढक देती है ढकने में माया की स्वतंत्रता है यह माया की स्वतंत्र असंग को क्या कर दिया अब को बध दिखा दिया असंगी को कु दिखा दिया असंग को संघी नहीं बता रहा असंग को संघी बताना तो अच्छा था लेकिन असंग को कुप्रसंगी बता दिया है संगी होना प्रसंगी होना प्रसंगी तो भी अच्छा लेकिन कुप्रसंगी होना बहुत खराब है यही सबके हाल है सब क्या है कुप्रसंगी हैं है ना संग हो गया मैंने शास्त्र संग भी हो जाए तार संग भी उत्तम है है नहीं शास्त्र संग नहीं हुआ सत्पुरुष का सत्संग हो जाए वो प्रसंग है वो भी अच्छा है लेकिन कुप्रसंग कुंग सांसारिक विषयों का संग हो जाए तो कुप्रसंग हो गया और माया कर दी आपको सत्संग भी दुर्लभ कर देती है श्रुति संग भी दुर्लभ कर देती है कुप्रसंग अत्यंत सुलभ है तीसरे कह दे संघ प्रसंगेद अत्युत कुछ अनुत्तम कुत्थम तो इसलिए न सत्संग हरिकता दोनों दुर्लभ न तोड़ा सत्संग होना भी अच्छा है साधसंग होना हो भी अच्छा है संसार संग होता है ना माया ने ये कर देती है माया आपको शास्त्र संक्रहण नहीं देती है बाधाएं डाल देती है भगा देती है है ना पेट खराब हो जाता है किसी को गैस हो जाता है पढ़ाई छोड़कर खड़ना पड़ता है कभी कुछ कभी कुछ कुछ ना कुछ हो जाता है, अनंत विघ्न भवश्य विघना ये समस्या है और कुछ नहीं तो आप विद्यार्थियों में राग हो जाता ऐसा रागवेश होता है एक दूसरे का चेहरा दिखना नहीं चाहता तो वेग को भागना ही पड़ेगा को भागना पड़ेगा ना दोनों रह नहीं सकते एक जैसे शकल देख को तो भागने पड़ जाएगा कारण न कुछ बन जाता है मैं खेलो आपको तो श्रुति संग करने नहीं दी के सतपुरुष के पास रहे सतपुरुष के पास रहने पाएंगे क्यों वहां भी गृहस्थियों का अटैक होता है गृहस्थी आते में जो सतपुरुष के पास रहना चाह रहा है वो चाहते मैं सत्पुरुष की सेवा करूं होद गृहस्थियों की सेवा भी मन खराब हो जाता है हम आए थे महात्मा की सेवा करें और करना क्या पड़ रहा है? हे गृहस्थियों की सेवा इनके पीछे लगे रहो मन खराब हो जाएगा इसीलिए बड़ा मुश्किल है संग प्रसंग दोनों मिलना मुश्किल हो जाता है माया ऐसी खेल रचती है संग प्रसंग दोनों ही मुश्किल है जहा जाओ वही दिखाई तीसरे माया की विशेषता है असत्व छ जगत दर्शय प्रसारणा संकोचा यथा चित्र पटस्तथा